उनके काव्यों में स्थान स्थान पर उदात्त भाव भाव्यंजक अपूर्व स्थल हैं किंतु उनमें सर्वत्र ही बाह्य प्रकृति की अनंतता को इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करने की चेष्टा है बाह्य प्रकृति के अनंत विस्तार देश की अनंतता के आदर्श को प्राप्त करने का प्रयत्न है हम वेदों के संहिता भाग में भी यही चेष्टा देखते हैं कुछ अपूर्व ऋचाओं में जहाँ सृष्टि का वर्णन है बाह्य प्रकृति के विस्तार का उदात्त भाव, देश का अनंतत्व अभिव्यक्ति की उच्चतम भूमिया उपलब्ध कर सका है किंतु उन्होंने शीघ्र ही जान लिया कि उन उपायों से अनंतत्व को प्राप्त नहीं किया जा सकता उन्होंने समझ लिया कि अपने मन के जिन सदभावों को वे भाषा में व्यक्त करने की चेष्टा कर रहे थे उनको अनंत देश अनंत विस्तार और अनंत बाह्य प्रकृति प्रकाशित करने में असमर्थ हैं तब उन्होंने जगत समस्या की व्याख्या के लिए अन्य मार्गों का अवलंबन किया उपनिषदों की भाषा ने नया रूप धारण किया उपनिषदों की भाषा एक प्रकार से नीतिवाचक है स्थान स्थान पर स्फुट है मानो वह तुम्हें अतन्द्रिय राज्य में ले जाने की चेष्टा करती है केवल तुम्हें एक ऐसी वस्तु दिखा देती है जिसे तुम ग्रहण नहीं कर सकते जिसका तुम इंद्रियों से बोध नहीं कर पाते फिर भी उस वस्तु के संबंध में तुमको साथ ही यह निश्चित भी है कि उसका अस्तित्व है संसार में ऐसा स्थान कहाँ है जिसके साथ इस श्लोक की तुलना हो सके न तत्र सूर्यो भाति न चंद्रतारकम नेमा ने माँ भांति कुतो यमक नहीं वहाँ सूर्य की किरण नहीं पहुँचती वहाँ चंद्रमा और तारे भी नहीं चमकते बिजली भी उस स्थान को प्रकाशित नहीं कर सकती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 सामनम वृक्ष परशस्व जाते तयोर पिप्पल स्वाद्यन अश्न्यन्चाकशीति समाने वृक्षे पुरशो निमग्नोंनीशया शोचति मुह्यम जुष्टम जदा मीति से महिमीतिशोक एक ही वृक्ष के ऊपर सुंदर पंख वाले दो पक्षी रहते हैं दोनों बड़े मित्र हैं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 जो अत्यंत दूर है जो पंचेंद्रियाबद्ध जीवन से पंचेंद्रिय आबद्ध जीवन से परे बहुत दूर है जो इस संसार के व्यर्थ भोग और इसके सुख दुख से परे बहुत ही दूर है जो प्रकृति के उस पार दूर है जो इलोक अथवा परलोक में हम जिस सुख भोग की कल्पना करते हैं उससे भी बहुत दूर है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 जो आत्मा में रत है जो आत्म तृप्त है और जो आत्मा में ही संतुष्ट है उसके करने के लिए और कौन कार्य शेष रह गया है वह वृक्ष कार्य करके क्यों समय गवाए? वह वृथा कार्य करके क्यों समय गवाए? एक बार अचानक ब्रह्म दर्शन प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य पुनः भूल जाता है पुनः जीवन के खट्टे और मीठे फल खाता है और उस समय उसको कुछ भी स्मरण नहीं रहता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 उस संगीत के प्रत्येक सुर में शक्ति है और वह हृदय पर पूरा असर करता है उनमें अस्पष्ट नहीं है असंबद्ध कथन नहीं है किसी प्रकार की जटिलता नहीं है जिससे दिमाग घूम जाए उनमें अवनति के चिन्ह नहीं है, अन्योक्तियों द्वारा वर्णन की भी ज़्यादा चेष्टा नहीं की गई है उपनिषदों में इस प्रकार के वर्णन भी नहीं मिलते कि विशेषण के पश्चात विशेषण देकर क्रमागत भाव को जटिल करने से प्रकृत विषय का पता ना लगे दिमाग चक्कर खाने लगे और उस साहित्यिक गोरख धंधे के बाहर निकलने का उपाय न सूझे यदि यह मानव प्रणीत है तो यह एक ऐसी जाति का साहित्य है जिसमें अभी अपनी जाति तेजस्विता का रास नहीं हुआ उपनिषदों का प्रत्येक पृष्ठ मुझे शक्ति का संदेश देता है यह विषय विशेष रूप से स्मरण रखने योग्य है समस्त जीवन में मैंने यही महाशिक्षा प्राप्त की है उपनिषद कहते हैं हे मानव तेजस्वी बनो वीर्यमान बनो दुर्बलता को त्यागो मनुष्य प्रश्न करता है क्या मनुष्य में दुर्बलता नहीं है उपनिषद कहते हैं अवश्य है, है किंतु अधिक दुर्बलता द्वारा क्या यह दुर्बलता दूर होगी क्या तुम मैल से मैल धोने का प्रयत्न करोगे क्या पाप के द्वारा पाप अथवा निर्बलता द्वारा निर्बलता दूर होती है उपनिषद कहते हैं मनुष्य तेजस्वी बनो वीर्यमान बनो उठकर खड़े हो जाओ जगत के साहित्य में केवल इन्हीं उपनिषदों में अभी ही भय शून्य यह शब्द बार बार व्यवहित हुआ है और संसार के किसी भी शास्त्र में ईश्वर अथवा मानव के प्रति अभी ही भय शून्य यह विशेषण प्रयुक्त नहीं हुआ है अभी ही निर्भय बनो मेरे मन में अत्यंत अतीत काल के उस पाश्चात्य सम्राट सिकंदर का चित्र पुदित होता है और मैं देख रहा हूं वह महाप्रतापी सम्राट सिंधु नदी के तट पर खड़ा होकर अरण्यवासी शिलाखंड पर बैठे हुए वृद्ध नग्न हमारे ही एक संयासी के साथ बात कर रहा है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 जीवन में ऐसा कभी नहीं किया मुझको कौन मार सकता है जड़ जगत के सम्राट तुम मुझको मारोगे कदापि नहीं मैं चैतन्य स्वरूप आज और अक्षर हूँ मेरा कभी जन्म नहीं हुआ और न कभी मेरी मृत्यु हो सकती है मैं अनंत सर्वव्यापी और सर्वज्ञ हूँ क्या तुम मुझको मारोगे निरे बच्चे हो तुम यही सच्चा तेज है यही सच्चा वीर है हे बंधुगण हे स्वदेशवासियों मैं जितना ही उपनिषदों को पढ़ता हूँ उतना ही मैं तुम्हारे लिए आंसू बहाता हूँ क्योंकि उपनिषदों में वर्णित इस तेजस्विता को ही हमको विशेष रूप से जीवन में चिरथार्थ करना आवश्यक हो गया है शक्ति शक्ति यही हमको चाहिए हमको शक्ति की बड़ी आवश्यकता है कौन प्रदान करेगा हमको शक्ति हमको दुर्बल करने के लिए सहस्त्रों विषय हैं कहानियाँ भी बहुत है हमारे प्रत्येक पुराण में इतनी कहानियाँ हैं कि जिससे संसार में जितने पुस्तकालय हैं उनका तीन चौथाई भाग पूर्ण हो सकता है जो हमारी जाति को शक्तिहीन कर सकती शक्ति है ऐसी दुर्बलताओं का प्रवेश हम में विगत एक हज़ार वर्ष ही हुआ है ऐसा प्रतीत होता है विगत एक हज़ार वर्ष से हमारे जाति जीवन का यही एकमात्र लक्ष्य था कि किस प्रकार हम अपने को दुर्बल से दुर्बलतर बना सकेंगे अंत में हम वास्तव में हर एक के पैर के पास रेंगने वाले ऐसे केचुओं के समान हो गए हैं कि इस समय जो चाहे वही हमको कुचल सकता है हे hey बंधुगण तुम्हारी और मेरी नसों में एक ही रक्त प्रवाह हो रहा है तुम्हारा जीवन मरण मेरा भी जीवन मरण है मैं तुमसे पूर्वोक्त कारणों से कहता हूँ कि हमको शक्ति केवल शक्ति ही चाहिए और उपनिषद शक्ति की विशाल खान है उपनिषदों में ऐसे प्रचुर शक्ति विद्यमान है कि वे समस्त संसार को तेजस्वी बना सकते हैं उनके द्वारा समस्त संसार पुनरुज्जीवित सशक्त और वीर संपन्न हो सकता है समस्त जातियों को सकल मतों को भिन्न भिन्न संप्रदायों के दुर्बल दुखी पददलित लोगों को स्वयं अपने पैरों खड़े होकर मुक्त होने के लिए वे उच्च स्तर में उद्घोष कर रहे हैं मुक्ति अथवा स्वाधीनता दैहिक स्वाधीनता मानसिक स्वाधीनता आध्यात्मिक स्वाधीनता यही उपनिषदों के मूल मंत्र हैं